श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद उन्यासी सात सितंबर अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण और सर्व धर्म समन्वय श्री रामकृष्ण देखा कितने तरह के मत हैं जितने मत उतने पथ अनंत मत है और अनंत पथ है भवनाथ अब उपाय क्या है श्री रामकृष्ण एक को बलपूर्वक पकड़ना पड़ता है छत पर जाने की चाह है तो जीने से भी चढ़ सकते हो बांस की सीढ़ी लगाकर भी चढ़ सकते हो रस्सी की सीढ़ी लगाकर सिर्फ रस्सी पकड़कर या केवल एक बांस के सहारे किसी भी तरह से छत पर पहुंच सकते हो परंतु एक पर इसमें और दूसरा उसमें रखने से नहीं होता एक को दृढ़ भाव से पकड़े रहना चाहिए ईश्वर लाभ करने की इच्छा हो तो एक ही रास्ते पर चलना चाहिए और दूसरे मतों को भी एक एक मार्ग समझना यह भाव न हो कि मेरा ही मार्ग ठीक है और सब झूठ है द्वेष न हो अच्छा मैं किस मार्ग का हूँ सेन कहता था आप हमारे मत के हैं निराकार में आ रहे हैं ससधर कहता है ये हमारे हैं विजय भी कहता है ये हमारे मत के हैं श्री रामकृष्ण सभी मार्गों से साधना करके ईश्वर के निकट पहुँचे थे इसलिए सब लोग उन्हें अपने हिम्मत का आदर्श मानते थे श्री रामकृष्ण मास्टर आदि दो एक भक्तों के साथ पंचवटी की ओर जा रहे हैं हाथ मुंह धोएंगे दिन के 12 बजे का समय है अब ज्वार आने वाली है देखने के लिए श्री राम कृष्ण पंचवटी के रास्ते पर प्रतीक्षा कर रहे हैं भक्तों से कह रहे हैं ज्वार और भाटा कितने आश्चर्य के विषय हैं परंतु एक बात देखो समुद्र के पास ही नदियों में ज्वार ज्वारा होते हैं परंतु समुद्र से बहुत दूर होने पर उसी नदी में ज्वार भाटा नहीं होता बल्कि एक ही और भाव रहता है इसका क्या अर्थ है इस भाव का अपने आध्यात्मिक जीवन पर आरोप करो जो लोग ईश्वर के बहुत पास पहुंच जाते हैं उन्हीं में भक्ति और भाव होता है और किसी किसी को ईश्वर कोटि को महाभाव प्रेम यह सब होता है मास्टर से अच्छा द्वार भाटा क्यों होते हैं मास्टर अंग्रेजी ज्योतिष शास्त्र में लिखा है सूर्य और चंद्र के आकर्षण से ऐसा होता है यह कहकर मास्टर मिट्टी में रेखाएँ खींच सूर्य और चंद्र की गति बतलाने लगे थोड़ी देर तक देखकर श्री रामकृष्ण ने कहा बस रहने दो मेरा माथा घूमने लगा बात हो ही रही थी कि ज्वार आने की आवाज़ होने लगी देखते ही देखते जलोच्छ्वास का घोर शब्द होने लगा ठाकुर मंदिर की तटभूम में टकराता हुआ बड़े वेग से पानी उत्तर की ओर चला गया श्री रामकृष्ण एक नज़र से देख रहे हैं दूर की नाव देखकर बालक की तरह कहने लगे देखो देखो अब उस नाव की क्या हालत होती है श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत करते हुए पंचवटी के बिल्कुल नीचे पहुंच गए उनके हाथ में एक छाता था उसे पंचवटी के चबूतरे पर रख दिया नारायण को भी साक्षात नारायण देखते हैं इसीलिए बहुत प्यार करते हैं नारायण स्कूल में पढ़ता है इस समय श्री राम उसी की बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण नारायण को देखा है तुमने कैसा स्वभाव है क्या लड़के बच्चे बूढ़े सबसे मिलता है विशेष शक्ति के बिना यह बात नहीं होती और सब लोग उसे प्यार करते हैं अच्छा क्या वह यथार्थ ही सरल है मास्टर जी हाँ जान तो ऐसा ही पड़ता है श्री राम कृष्ण सुना तुम्हारे यहाँ जाता है मास्टर जी हाँ दो एक बार आया था श्री राम के क्या एक रुपया तुम उसे दोगे या काली से कहो मास्टर अच्छा तो है मैं ही दे दूँगा श्री राम के बड़ा अच्छा है जो ईश्वर के अनुरागी हैं उन्हें देना अच्छा है इससे धन का सदुपयोग होता है सब रुपये संसार को सौंपने से क्या होगा किशोरीलाल के लड़के बच्चे हो गए हैं वेतन कम पाता है इससे पूरा नहीं पड़ता श्री रामकृष्ण मास्टर से कह रहे हैं नारायण कहता था किशोरी लाल के लिए एक नौकरी ठीक कर दूंगा नारायण को यह बात याद दिलाना मास्टर पंचवटी में खड़े हुए हैं श्री राम कृष्ण कुछ, कुछ देर बाद झाउ तलने से लौटे मास्टर से कह रहे हैं जरा बाहर एक चटाई बिछाने के लिए कहो मैं थोड़ी देर बाद जाता हूँ लेटूँगा श्री रामकृष्ण कमरे में पहुँच कह रहे हैं तुम में से किसी को छाता ले आने की बात याद नहीं रही सब हंसते हैं जल्दबाज आदमी पास की चीज भी नहीं देखते एक आदमी एक दूसरे के यहाँ कोयले में आग सुलगाने के लिए गया था और इधर उसके हाथ में लालटीन जल रही थी एक आदमी अंगोठा खोज रहा था अंत में वह उसी के कंधे पर पड़ा हुआ मिला श्री राम कृष्ण के लिए काली का अन्न भोग लाया गया श्री राम कृष्ण प्रसाद पाएंगे दिन के एक बजे का समय होगा वे भोजन करके जरा विश्राम करेंगे भक्तगण कमरे में बैठ, बैठे ही रहे समझाने पर वे बाहर जाकर बैठे हरीश निरंजन और हरिपद पाकशाला में प्रसाद पाएंगे श्री कृष्ण हरीश से कह रहे हैं अपने लिए थोड़ा सा अमरस लेते आना श्री राम कृष्ण विश्राम करने लगे बाबूराम से कहा बाबूराम, जरा मेरे पास आप बाबूराम पान लगा रहे थे कहा मैं पान लगा रहा हूँ श्री राम कृष्ण रख उधर फिर पान लगाना श्री राम कृष्ण विश्राम कर रहे हैं इधर पंचवटी में और बकुल के पेड़ के नीचे कुछ भक्त बैठे हुए हैं दोनों मुखर्जी भाई चुनीलाल हरिपद भवनाथ और तारक तारक वृंदावन से अभी अभी लौटे हैं भक्तगण उनसे वृंदावन की बातें सुन रहे हैं तारक नित्य गोपाल के साथ अब तक वृंदावन में है